शिवपुराण वायु संहिता सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदि कुलनंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर ध्यान हो गए तदनंतर प्रातःकाल नैविसारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवभृत स्नान करने को उद्यत हुए उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनिमन ही मन बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन स्नान आरंभ किया उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सबके सब, सब वाराणसीपुरी की ओर चल दिए उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े तदनंतर वाराणसी में पहुंचकर कर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई वहां उत्तर उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधिपूर्वक पूजन किया पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था तदनंतर उन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था वे सैकड़ों सिद्ध पार्शुपथ मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैविशारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है इस बात को न जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन वहां जा पहुंचे उन्होंने नैविसारण निवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों से सांब सदाशिव में लगी थी और जिस प्रकार उन यज्ञपरायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक कि यज्ञ पूरा हुआ था ये सारी बातें जगत स्रष्टा ब्रह्मजों ने ब्रह्मा जी को बताई फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले वे अपने नगर को चले गए तदनंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने वाले और विवाद करने वाले तुम्बरू और नारद के गान जनित रस का आवादन करते हुए वहाँ मध्यस्थता करने लगे उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे उस बेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था इसीलिए जब नैमिशारण्य निवासी मुनि वहां पहुँचे तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्वभाग में बैठ गए इधर इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुम्बुरु की समानता प्राप्त की तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तुंबुरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम्बरू के परम मित्र हो गए तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणागान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुंबुरु के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन छह कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़े उतावली में थे अतः उनके पूछने पर बोले यही अवसर है आप लोग भीतर जाइए यह कहते हुए वे चले गए तदनंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी उनके आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे एवं उन्हें वहाँ बैठा देख कवलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृत्त ज्ञात हो चुका है क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है अब तुम बताओ जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर कर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया